महाभारत शांति पर्व अधिक षष्ट्यधिक शमोध्याय मन और इंद्रियों के संयम रूप दम का महात्म स्वाध्याय स्वाध्यायी कृत्यत्न च पितामह धर्म काम धर्मात्मन धर्मात्म कि श्रेय योचते युधिष्ठि ने पूछा धर्मात्मा पितामह जो स्वाध्याय के लिए यत्नशील है और धन पालन की इच्छा रखता है उस मनुष्य के लिए संसार में श्रेय क्या बताया जाता है दर्शने मनते पितामह पितामह जगत में श्रेय का प्रतिपादन करने वाले अनेक प्रकार के दर्शन मत हैं परंतु आप जिसे श्रेय मानते हो जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो उसे मुझे बताइए महानयम धर्म पथो बहुशाखस्त श्रीदेव धर्म अनुष्ठेय तम भारत धर्म का यह मार्ग बहुत बड़ा है इससे बहुत से शाखाएं निकली हुई हैं इन धर्मों में से कौन सा धर्म सर्वोत्तम अवश्य पालन करने योग्य माना गया है धर्म से महतो राजन बहुशाखस् तत्व राजाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तव में परम मूल क्या है तात ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बताइए भीष्मत श्रेयोजवापे पिथ्वामृतमिव प्राजो ज्ञान तृप्त तो भविष्य भीष्मी ने कहा यदि मैं बड़े हर्ष के साथ तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जैसे तुम कल्याण प्राप्त कर लोगे जैसे अमृत को पीकर पूर्ण तृप्ति हो जाती है उसी प्रकार तुम ज्ञानी होकर इस ज्ञान सुधाते पूर्णतः तृप्त हो जाओगे धर्म से विधेय के महर्षि भीश्रितमस्ते शाम पर जनम महर्षियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार धर्म की एक नहीं अनेक विधियां बताई है परंतु उन सब का आधार दम अर्थात मन और इंद्रियों का संयम ही है ब्राह्मण से ब्राह्मणस्य दम हो संधर्म सनातनः धर्म के सिद्धांत को जानने वाले विद्ध पुरुष दम को नैश्रेयस अर्थात परम कल्याण का साधन बताते हैं विशेषतः तो ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है दम तस् क्रियावल दमोदानम तथा यति वर्तते दम से ही उसे अपने शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि प्राप्त होती है दम उसके लिए दान यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है दमस्ते जो वर्धयती पवित्रम चम विपाप माँ तेजसाज उतः पुरुषोविंद ते महत दम तेज की वृद्धि करता है दम परम पवित्र साधन है दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है दम सदृशम धर्म दान्यम लोकेश्र दमोहि परम के प्रशस्त धर्मधर्म हिणाम हमने संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म नहीं सुना जगत में सभी धर्म वालों के यहाँ दम को उत्कृष्ट बताया गया है सबने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है प्रेत चात्र मनुष्य इंद्र परम विन्दे सुखम दमे नही समाज उक्तो महान तम दम से अर्थात इंद्रिय और मन के संयम से युक्त पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति होती है वह लोक और परलोक में भी परम सुख पाता है सुखम चिबुद्य सुखम परिचहित लोकांश मनश्चादी जिसने अपने मन और इंद्रियों का दमन कर लिया है वह सुख से सोता सुख से ही जागता और पूर्वक ही लोगों में विचरता है उसका मन सदा प्रसन्न रहता है पुरुष प्रतिपद्यते जिसके इंद्रिया और वन मन वश में नहीं है वह पुरुष निरंतर क्लेश उठाता है साथ ही वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे दूसरे अनर्थों की भी सृष्टि कर लेता है आश्रमेश चतुर् बाहू दम में वोत्तम व्रतम तस्लिंगा भक्षा भी ये समुदेव चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है अम् इंद्र दमन एवं मनोनिग्रह के उन लक्षणों को बताऊंगा जिनका उदय होना ही दम कहा गया है समाधत चमता सत्यम आर्दव इंद्रियाजयोदाख्यम आर्दव ह्रीरचापल अकार पण्यम असंरब संतोष प्रियवादिता अविंसान सूजा चापी एसा समुदयो दम क्षमा धीरता अहिंसा समता सत्यवादिता सरलता इंद्रिय विजय दक्षता कोमलता लज्जा स्थिरता उदारता क्रोधहीनता संतोष प्रिय वचन बोलने का स्वभाव किसी भी प्राणी को कष्ट न देना और दूसरों के दोष न देखना इन सद्गुणों का उदय होना ही दम कहलाता है गुरुपूजा चौरभ्य दया भूते सुपहन जनवादम रदम सुतिदा विसर्जनम कामम क्रोधम चलोभम चर्पम स्तंभ विकत्थनम रोशम हृषावम च नैवधान तो निषे बुरुनंदन जिसने मन और इंद्रियों का दमन कर लिया है उसमें गुरुजनों के प्रति आदर का भाव समस्त प्राणियों के प्रति दया और किसी के भी चुगली न करने की प्रवृत्ति होती है वह वा जनापवाद असत्य भाषण निंदा स्तुति की प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ दर्प जड़ता ढिंग हापना, रोष ईर्ष्या और दूसरों का अपमान इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता अनिंदित कामात्मा आत्मा नल पे स्वर्थ न सूजक समुद्र कल्प स नरो न कथन चन पुरयथे इंद्र और मन को वश में रखने वाले पुरुष की कभी निंदा नहीं होती उसके मन में कोई कामना नहीं होती वह छोटे छोटी, -छोटी वस्तुओं के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता अथवा दुख विषय सुखों की अभिलाषा नहीं रखता दूसरों के दोष नहीं देखता वह मनुष्य समुद्र के समान अगाध गांधी धारण करता है जैसे समुद्र अनंत जल राखी पाकर भी भरता नहीं है उसी प्रकार वह भी निरंतर धर्म संचय से कभी तृप्त नहीं होता अहम त्वयि मयि तम च मयि ते ते सुचाप्यहम पूर्व संबंधी संयोगमित तदात थे मैं तुम पर स्नेह रखता हूँ और तुम मुझ पर वे मुझमें अनुराग रखते हैं और मैं उनमें इस प्रकार पहले के संबंधियों के संबंध का जितेंद्रीय पुरुष चिंतन नहीं करता सर्वा ग्राम्या तथा अर्या्यालोके प्रवृत चैव चशंसा च योनाश्रति मुच्यते जगत में ग्रामीणों और वनवासियों की जो जो प्रवृत्तियाँ होती है उन सबका जो सेवन नहीं करता तथा दूसरों की निंदा और प्रशंसा से भी दूर रहता है उसकी मुक्ति हो जाती है मैत्रोत शील संपन्न प्रसन्ना मुक्त विविध ही संग ही तेत्य फलम महत जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है जिसका मन प्रसन्न है जो नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त तथा आत्मज्ञानी है उसे मृत्यु के पश्चात रूप महान फल की प्राप्ति होती है समृत्त शील संपन्न प्रसन्नात्मात्म विदुध प्राप्येह लोके सत्कार सुगति प्रतिप्यते जो सदाचारी शील संपन्न प्रसन्न और आत्मतत्व को जानने वाला है वह विद्वान पुरुष इस लोक में सत्कार पाकर परलोक में परम गति पाता है बढ़ेर इस जगत में जो केवल शुभ अर्थात कल्याणकारी कर्म है तथा सत्पुरुषों ने जिसका आचरण किया है वही ज्ञानवान बनी का मार्ग है वह स्वभावतः उसका आचरण करता है उससे कभी च्युत नहीं होता निष्क्रम्य वनम आस्था ज्ञान युक्त जित इंद्रिय कालाकांक्षी तरह ब्रह्म भूजा कलपते ज्ञान सम्पन्न जित इंद्रिय पुरुष घर से निकलकर वन का आश्रय ले वहाँ मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विचरता रहता है इस प्रकार वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है अभयं जस्य अभय जूतेभ्यो भूता अभय यत तेहा मुक्त भयम ना कुत जिसको दूसरे प्राणियों से भय नहीं है तथा जिसे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते उस देहाभिमान से रहित तो महात्मा पुरुष को कहीं से भी भय नहीं प्राप्त होता अवाचिनोति कर्माणी न समर्वेशे भूत सो महत्रा अजण गतिश्चरे वह उपभोग द्वारा प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करता है और कर्तृत्वाभिमान तथा फलाशक्ति से शून्य होने के कारण नूतन कर्मों का संचय नहीं करता है सभी प्राणियों में समान भाव रखकर सबको मित्र की भांति अभयदान देता हुआ विचरता है शकुन नाम जले वे इतर च यथागते नृश्यता तथा तस्य संशय जैसे आकाश में पक्षियों का और जल में जलचिर जंतुओं का पद चिन्ह नहीं दिखाई था उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने में नहीं आती है इसमें तनिक भी संशय नहीं है गृहानुसृज जो राजन मोक्ष में वह लोकाजो मत कल्पयंत राजन, जो घर बार को छोड़कर मोक्ष मार्ग का ही आश्रय लेता है उसे अनंत वर्षों के लिए दिव्य तेजो में लोक प्राप्त होते हैं सन्या सर्वकर्मा संस विधिव संयस विविधा वेद्या कासन्नाशुचि प्राप्येह लोके सत्कार सर्गम समय जिसका आचार विचार शुद्ध और अंतकरण निर्मल है जिसकी कामनाएं शुद्ध है तथा जो भोगों से परांगमुख हो चुका है वह आत्मज्ञानी पुरुष संपूर्ण कर्मों का तपस्या का तथा नाना प्रकार की विद्याओं का विधवत संन्यास अर्थात त्याग करके सर्व त्यागी सन्यासी होकर एलोक में सम्मानित हो परलोक में अक्षय स्वर्ग अर्थात ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है यम स्थान ब्रह्म गुहायात्यम तदमेनागम्य ब्रह्मशि से उत्पन्न हुआ जो पितामह ब्रह्मा जी का उत्तम धाम है वह हृदय गुहा में छिपा हुआ है उसकी प्राप्ति सदा दम इंद्रयम और मनोनिग्रह से ही होती है ज्ञानाराम से बुद्ध से सर्वभूता विरोधि नावृत्ते भयम हस्ती है परलोक भयम कुतः जिसका किसी भी प्राणी के साथ विरोध नहीं है जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में रमता रहता है ऐसे ज्ञानी को इस श्लोक में पुनः जन्म लेने का भय नहीं होता फिर उसे परलोक का भय कैसे हो सकता है एक एव दोष पद्यते यदे नम क्षमया युक्त असक्तम मनते जन दम अर्थात संयम में एक ही दोष है दूसरा नहीं वह यह कि क्षमाशील होने के कारण उसे लोग असमर्थ समझने लगते हैं ये को सो महाप्राग्य दोसो महान गुण क्षमया विपुला सुलभा ही सहिष्ठता महाप्राज्य उसका यह एक दोष ही महान गुण हो सकता है क्षमा धारण करने से उसको बहुत से पुण्य लोग सुलभ होते हैं साथ ही क्षमा से सहिष्णुता भी आ जाती है दांत किम तथा दान्त दान भारत ये दात च चाश्रम भारत संयमी पुरुष को वन में जाने की क्या आवश्यकता है और जो असंयमी है उसको वन में रहने से भी क्या लाभ है संयमी पुरुष जहाँ रहे वहीं उसके लिए वन और आश्रम है वै सम्पावाच एकम से वचनम श्रुवा राजा युधिष्ठिरा अमृत न संतृप्त संपद्यत वै संपान जी कहते हैं जन्मे जय के यह बात सुनकर राजा युधिठि बड़े प्रसन्न हुए मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हो पुनः पुन परिप्रक्ष धर्म वृतां वरम तप्रति चचोवा चमी सर्वश्रेष्ठ तत्पश्चात उन्होंने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीस्म जी से पुनः तपस्या के विषय में प्रश्न किया तब भीष्मी ने उन्हें उसके विषय में सब कुछ बताना आरंभ किया श्री महाभारते शांति परवड़ी आपद धर्म परम कथन सष्ट अधिक शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में दम का वर्णन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ